अक्रिया मात्र क्रियाभाव अक्रियात्थान व्युत्थक्रिया क्रिया औदासी को मनना चाहिए तथास्वैव प्रयोजनवाद प्रयोजनापेक्षना और औदास है वह स्वाध्य स्वरूपत्वा अपने ही आत्मस्वरूप के अधीन नहीं है वो इसीलिए उस प्रयोजन की सिद्धि स्वतः सिद्ध है अगर प्रयनांतर की अपेक्षा ना होने से क्रिया के अपेक्षा ना होने का नाम ही व्युत्थान है संन्यास है त्याग है बात को मन में रखकर उन्हें कह दिया अक्रिया मातत्वाद व्युत्थान से अन्यत्र व्यापार आनंद त्याग से वक्तुम अन्यत्र जन्यभा व्यापार माहा अलिप्तव्यापार हेतुआ अविद्यादी न्याग से अलिप्तव्यापार हेतुजन्यवाद त्याग जो चीज है किसी अन्य वस्तुओं में सिद्ध प्रसिद्ध व्यापारूपी कारण से जन्य नहीं होता अतः न व्यापार इसलिए वहां व्यापार की अपेक्षा किसी प्रकार के नहीं है यह बात वो कहने के लिए ही व्यापार के कहा अपेक्षा है वो पहले बता रहे अविद्या ने कहा अविद्यामित ही प्रयोजन से भाव प्रयोजन का जो अस्तित्व है वह अविद्यामित की है प्रयोजन के भाव मैने तृष्णा या कामना जो होती है वो अभी तय वस्तु का धर्म नहीं है ना? वस्तु जैसे जल है जल का धर्म नहीं है प्यास लगना और तृप्ति होना ये दोनों ही जल का धर्म नहीं है आपका धर्म है आपने उसे प्रयोजन देखा कि जल को पीने से मुझे तृप्ति होती है प्यास मिटता है वस्तु का स्वभाव केवल शीतल था न शीर्षपर्शव आप जल का लक्षण कर शीत स्पर्श होते आप जल का स्वभाव शीत स्पर्श था मात्र ही है और उस शीत स्पर्श से आपको तृप्ति होती है क्या किसका हो सकता है तृप्ति ना हो पानी पीने पर भी तो व्यक्ति के अधीन है अतः किसी भी वस्तु का जो प्रयोजन आप मान लेते हैं। इस वस्तु का ये प्रयोजन है वो तो आपके अपनी अपनी मन की बात है जिस वस्तु से जो प्रयोजन जिस व्यक्ति को सिद्ध होता है वह प्रयोजन अन्य व्यक्ति को भी उसी वस्तु से सिद्ध हो कोई जरूरी नहीं होता ये दुनिया में देख देखने को मिलते इतनी सारी मिठाई क्यों बनते हैं बेसन छेना और मैदा चीनी इसके अलावा रहेगी मीठी मिठाई में हर सैकड़ों प्रकार के बनाकर रखते हैं। और कोई कहता है मेरे को रसगुल्ला पसंद है कोई कहता है रस मलाई पसंद है कोई कहता है ये बर्फी पसंद है कोई कहता है वो बर्फी पसंद है अरे है तो सब मिठाई है।, है, है क्या मैदा चीनी है या तो बेसन चीनी है नाम अलग अलग रख दिया नाम से आप रही हमको पसंद का चीज राज हमको अच्छा लगता है हमको हम चीज अच्छा नामकरण कर दिया वस्तु के आकार में थोड़ा अंतर कर दिया तो आपने उसमें सगल प्राणियों में वो देखने को मिलता है तो प्रश्न पूछ सकता है भाई विदुष यत्न बिना वित्थान औदासीन मात्रा थी, थी आशंकियों विद्वान के अंदर जो है यन के बिना त्याग रूपा सन्यास रूपा उदासीन मात्र सिद्ध हो जाएगा या कैसे होगा ऐसे क्रिया क्रिया हेतु वक्तुम आशंका जब क्रिया का हेतु न होने से क्रिया ही नहीं होती है अति उदासीन भाव स्वतः सिद्ध हो जाता है विद्वान के क्रिया का कारण क्या है प्रयोजन की अपेक्षा प्रयोजन की अपेक्षा क्यों हुई मेरे कामना क्यों हुई अविध्य के कारण ये अविद्यामित तो ही प्रयोजन से भाव मैंने अविद्यामित्त ही प्रयोजन भाव का मतलब क्या तृष्णा कामना यह अविद्या और कामना क्रिया के प्रति प्रवृत्ति होती है कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रवृत्ति होगी प्रयोजन से तृष्णा देखो आंदिरी प्रयोजन से भाव भाव का मतलब क्या तृष्णा मन कामना तुधर्मत्वी तृष्णा सी अरे यदि वस्तु का धर्म होता तो विद्वान के अंदर प्रयोजन की, की तृष्ठा बनी रहती लेकिन ऐसा नहीं होता अतः नवस्तु न वस्तु स्वभाव वस्तु धर्म ही विदुषाद सुप्त मूर्चिता यदि वस्तु का धर्म होता विद्वान अविद्वान सबके प्रति सोया व मूर्चित के प्रति भी सभी के समान रूपण प्रयोजन की इच्छा होनी चाहिए कामनाएं होनी चाहिए थी ऐसा होता हुआ देखने को नहीं मिलता अब मानना पड़ेगा यह किसी प्रकार से वस्तु धर्म नहीं हो सकता तृष्णया विद्या जनित मुक्त तस्या व्यापार हित तुम्हारा इस रहे हैं। प्रयोजन तृष्णा तृष्णया च प्रेरिय मानस्य वांग मनक का ही प्रवृति दृष्टा प्रयोजन रूपी तृष्ठा के द्वारा प्रेरणा को प्राप्त करके ही यह मनुष्य क्या करता है वांग मनक का यही वाणी मन और शरीर के द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों को करता हुआ देखने को मिलता है नहीं तो प्रवृत्ति हो गएगा ही क्यों हो अविद्या की वजह से प्रयोजन की तृष्ठा जगी कामना जगी इच्छाएं हुई और की पूर्ति करने के लिए आपने प्रेरित करके इस वाणी मन को वाणी को शरीर को प्रवृत्त करा दिया इन प्रकार क्रियाओं में ताकि आपकी कामना पूरी हो सके ये तो जाया में इति इत्य प्रमाण इत्यादि ना पुत्र एव काम्य कामना की मेरे को पत्नी हो मेरे को पत्नी चाहिए एक चार सत्र एक इत्यादि पांच लक्षण पांच प्रकार के चीज बता दिया इच्छा जो जगती है एक तो पत्नी दूसरा पुत्र तीसरा दैवित उपासना चौथा मानुषवित गौहिरण्या पांचवा कर्म नीचे दिया है जाया पुत्र दैव मानुषवित्त द्वय और कर्म भी पंच भी योगा पाक लक्षण कर्म पांच अवयों वाला होने से ऐसी लक्षण कामना है इस आदमी का पहले अकेला रहता है मस्त रहता है घूमता फिरता है खाता पीता है, है मौज मस्ती में रहता है लेकिन अंदर से भोग की इच्छा जगती है कामना जगती है इंद्रियां परेशान करने लगते हैं तो क्या करेगा वह चाहेगा मेरे को एक पत्नी हो चाहेगी मेरे को एक पति हो गए आतरी आ गई पति मिल गया तो क्या करेगी वो क्या करेगा दोनों सोचेंगे एक पुत्र होवे पुत्री कहा मना जाएगी और पुत्र भी हो गया फिर सोचेगा पूजा पाठ करेंगे अब भगवान खुश करेंगे कई बच्चा खूब बड़ा पढ़िया लिख ले ना पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए नौकरी बढ़िया मिलना चाहिए धंधा बढ़िया होना चाहिए और खुद को भी खूब पैसा कौड़ी चाहिए ना इसे दैववित उपासना और मानसवित धन वगैरह को बटोरना शुरू कर देता है और उसके लिए विभिन्न प्रकार के कर्मों को करता है पांच चीज जाया पुत्र दैववित्त मानसवित्त और कर्म यही पांच कामनाएं है होती हैं सामान्य रूप से सभी के अंदर मनुष्य क्या पशु क्या सब बराबर है और पांच को वास्तव में दो ही भाग में बांट सकते हैं आप उभे साधे साधु लक्षण ब्राह्मण अवधारणा तीन पांच छह चार, चार बाईस दो बारे मंत्र है उत्तर पांचवी वास्तव में दो में ही टुकड़े कर से भाग कर सकते हो ये साध्य रूपा है और साधन रूपा कुछ तो साधन के हैं और कुछ साध्य ये कामना है आपके पास साधन की कामना और साधन प्राप्त हो जाए उससे साध्य की कामना पुत्र एक साध्य है उसके लिए साधन पत्नी की कामना होगी और इन दोनों से इस लोक को जीत रहा है परलोक को जीत रहा है इनकी सहायता से उसके लिए दैविक और की कामना हुई वो तो साध्य हो गया और उनसे शादी क्या हो गया कर्म कर्म से साध्य यह परलोक पर, पर विजय इतर सब कुछ साध्य साधन भाव ही है इन सभी में और अतिरिक्त कुछ भी नहीं है साध्य साधन रूप ही कामना होती है ये इस प्रकार से वाशनी ब्राह्मण प्रदान में निश्चय किया गया है इस प्रकार से क्रिया का कारण को दिखा दिया और विद्वान के अंदर विद्वान के एक चीज नहीं है क्या नहीं है विद्वान के अंदर विद्या आ गई है विद्या होने से अविद्या नहीं है अविद्या न होने के कारण से क्रिया का अभाव क्रिया का अभाव अयत पूर्वक सिद्ध हो गया और ही इसका नाम उदासीन भाव है उसी का नाम अविद्या है पांग भावाद है। अभिद्या रूपी अविद्यादि दोष के न होने से विद्वान के अंदर पांग लक्षण यह, कामना यहा अनुपत् है पांग जो कामना बताएगी पंच प्रकार की नहीं हो सकती है अविद्या काम अविद्या है? कामना। और कामना रूपी दोष ही निमित्त किसके लिए? का के लिए ऐसा काम रूपा जो चीज है यह विद्वान के अंदर हो नहीं सकता क्योंकि अविद्या दोष ही उसके अंदर नहीं है यहां भी दूसरी पंक्ति में दिखाए जब जाया पुत्र दैव वित्त मानुष वित्त कर्म पंचवर लक्ष्य इति वैदिकी प्रवृत्ति पांगलक्षणा में स्पष्ट है देखो इसीलिए इसका नाम पांगणा जाया पत्नी पुत्र देवित उपासनाए मानसवित धन दौलत और कर्म इन पांच के द्वारा लक्षित होता है सकल वैदिकीय प्रवृत्तियां इसलिए वैदिक प्रवृत्तियां तो कर्मकांड का नाम ही पांग वह उस विद्वान के अंदर हो नहीं सकता क्योंकि अविद्या दोष ही उसके अंदर नहीं है क्रियाभाव मात्र उत्थान न तो ये आगाम भावक इसीलिए निष्कर्ष निकला क्रियाभाव मात्र का नाम ही है। क्रिया का अभाव मात्र क्योंकि पूर्व से ही उठा था, था ना जिसे प्रवृत्ति में कारण क्या था प्रयोजनाभाव प्रयोजनाभाव होने से प्रवृत्ति वो नहीं करेगा निवृत्ति करेगा पूर्व पक्षी से निवृत्ति भी क्यों निव करेगा वहां भी प्रयोजनाभाव समान है विद्वान के लिए प्रयोजनाभाव तो निवृत्ति भी नहीं होना चाहिए तब सिद्धांत ने निवृत्ति कोई करने की चीज नहीं है भले का निवृत्ति क्या है वास्तव तो में निवृत्ति होने की चीज होती है करने की नहीं है वहां करना कुछ नहीं है निवृत्ति क्या चीज है क्रिया का अभाव क्या का मतलब क्या क्रिया का अभाव विान का मतलब क्रिया का अभाव क्रिया का अभाव मात्र का नाम वित्थान न तो यागा, यागा में जैसा होता है वैसे कुछ भी अनुष्ठी रूप भावात्मक क्रिया या नहीं होता विद्यावत पुरुष धर्म प्रयोजन अन वेष्टव्यम और क्रियाभाव मात्र था जो चीज है विद्यावत पुरुष का स्वरूपगत धर्म आत्म स्वरूपगत धर्म है क्रियाभावि न प्रयोजन अन वेष्टव्यम इसलिए वह प्रयोजन का होना न होना उसे कोई संबंध है नहीं क्रियाभाव में प्रयोजन गानवेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है पुरुष स्वभाव, अज्ञात अज्ञान निवृत्ति, निवृत्ति दृष्टान्त इसको दृष्टान समझा रहे अयत की निवृत्त निवृत्ति होती है प्रविष्ट से उदित आलोक यदर्दपाद्यपतनम प्रश्ता जैसे मान लो कोई व्यक्ति कभी अंधकार में जाते जाते वो गड्ढा में गिर गया था गड्ढा में गिर गया और अगला उसी रास्ते में लौटा सबेरे होने के बाद दिन में तब भी गड्ढे में गिरना जरूरी है अब दिन हो गया है प्रकाश हो गया दिखाई दे रहा है अरे पूर्व दिन में अंधकार में गिरा था उस गड्ढे में इसलिए गड्ढे में गिर के ही उठ के जाना जरूरी नहीं होता ऐसे कोई प्रयोजन ही नहीं गिरने का नहीं कामसी प्रविष्टस्य अंधकार में गड्ढे में प्रविष्ट हो गया था गिर गया था वो और उदिते आलोके उदिते उदित जब प्रकाश सूर्य उग गया गर्त, गर्त मन गड्ढा अथवा पंख कीचड़ अथवा कंटक आ रही गड्ढे में गिर गया मान लो एक कीचड़ में पैर पड़ गया था रात में या कांटों में फंस गया था रात में एक क्या यानी वो दे सकते हैं तो क्या वो सूर्य उगे हो गया सवेरा हो गया तो भी उसी रास्ते जब लौटेगा ये कोई जरूरी है कि गड्ढे में गिर जाए या कीचड़ में पैर पड़ जाए या कंटक में घुस जाए वो और यदि वह नहीं गिरता है कीचड़ पैर उसका नहीं पड़ता है दिन में कंटक में नहीं प्रवेश हो रहा है तो इसमें क्या प्रयोजन है सोचोगे आप पूछोगे अरे क्या प्रयोजन है तुम क्यों कल रात जैसे गड्ढे में गिरे नहीं अभी किस प्रयोजन को लेकर तुम गड्ढे में नहीं गिरे और कल किस प्रयोजन के लेकर तुम गड्ढे में गिर गए थे है? क्या प्रयोजन था तो तुम कल गड्ढे में गिर, गिर था और आज कौन सी प्रयोजन घोषित करने के लिए तुम गड्ढे में नहीं गिर रहे हो ऐसा कोई पूछेगा वहा गिरने के भी कोई प्रयोजन नहीं था और न गिरने का भी कोई प्रयोजन नहीं है बल्कि गिरने के प्रति अविद्या कारण था अज्ञान कारण था प्रयोजन था क्या कोई किसी प्रयोजन के लिए वो गिर गया, गया और अब नहीं गिरा उसमें क्या प्रयोजन है कोई प्रयोजन नहीं अंतर इतना ही है पहले अज्ञान थी और अज्ञान है सेफ्टी क्या है सेफ्टी कुछ नहीं अब ज्ञान हो गए गड्ढा इसलिए वो नहीं गिर रहा अब भी ज्ञान ना हो तो गिरेगा कई बार जिन धाड़े दू, इतनी धूप में भी गाड़ी चलाने वाले को कई बार होता है सामने वो जो है ना सड़क में बनाते हैं ना स्पीड ब्रेकर दिखता नहीं तो क्या होगा अब क्या सेफ्टी है सेफ्टी मुख्य नहीं वो तो आप कल्पना करते रहेंगे सच्चाई क्या है ज्ञान होना ज्ञान और अज्ञान ही मुख्य कारण है अज्ञान है तो उसका धड़ धड़ दर करके जाएगा गाड़ी ज्ञान है तो आराम से जाएगा तब सेफ्टी दी आराम से जाने से सेफ्टी होता है सुरक्षा जो चीज होती है वो तो गौन चीज है आपकी सुरक्षा के लिए नहीं बनाया है सरकार ने वो सड़क वो तो बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया है। तो स्कूल है बच्चे अर्पण करते होंगे तो गाड़ी स्विंग करके जाओ तो मर डालोग बच्चों को इसलिए बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया हो आपकी सुरक्षा के लिए नहीं बनाया इसलिए आप वहां पर जाएंगे उसके उसमें उत्फान होते हुए जाएंगे या आराम से जाएंगे ये तो आपका ज्ञान के अधीन है इसलिए आपको मालूम है ज्ञान है या स्पीड ब्रेकर है तो आराम से जाओगे आपको मालूम है कि स्पीडकर मालूम नहीं हुआ तो दर दर दर्द जाएगा को तो उछलेगा वैसे ये है गड्ढे में गिरना गिरने में कोई प्रयोजन नहीं था कोई प्रवेशन से छिपने के लिए थोड़ी गड्ढे में गुड़ गया वो अज्ञान गया था। दिन में ज्ञान हो गया है अब उसको दिखाई मतलब कारण है प्रयोजन प्रवृत्ति के प्रति वास्तविक कारण है ही नहीं अज्ञान की वजह से प्रवृत्ति है और ज्ञान की वजह से निवृत्ति है यह मुख्य कहना इष्टभाषकार पूर्व पक्षी कहता विधि क्यों किया परिव्रजेत आई फिर कहा क्योंकि वित्थान जैसे धर्म पुरुष का धर्म है वो पुरुष का स्वरूप है वो अक्रियाारूपता निष्क्रिय है ना आत्मा त्मा स्वरूप निष्क्रिय रूपता क्रिया क्रियाभाव रूपता आत्मा स्वरूप है और स्वरूप अर्थत सिद्ध अर्थ प्राप्तता, प्राप्त वित्थानी अर्थ प्राप्तता, विद्या प्राप्ति होते ही विश स विद्या प्राप्ति होती है अवित निवृत्त हो गई विद्या प्राप्ति होते क्या हो जाता है जैसे प्रकाश आते ही अंधकार चला गया विद्या प्राप्ति होती है हो गई अविध्य हो गई तो क्रिया समाप्त क्रिया का भाव हो गया तो अर्थत सिर्थ सिंह मेहनत करना है विद्या प्राप्ति में विद्या प्राप्त हो जाएगी अपने आप जो, जो क्रिया भाव हो जाएगा अतः सन्यास कोई विधि करने की जरूरत नहीं है सन्यास संसिध सिद्ध है अर्थ प्राप्त तत्वा तो न चौदरा चौदरा मनी विधि न पर्रह्मेत इतना ही नहीं एक और बात मान लो आज आश्रम में रहते हुए त्रय वस्तु अकुरश्रम में उसी घर में रहे वो क्या दिक्कत है उसी गृहस्थी में रहे ज्ञान तो ही गया। हो गया ब्रह्म ज्ञान हो गया ग्रस्त में रह सकता है बिना कुछ कर्म करते हुए वहीं आराम से रह जावे न तो, तो अन्यत्र गम वहां से अन्यत्र जंगल जाना संन्यास लेकर के कोई जरूरी नहीं ना। पक्षी यहां मुख्य रूप न ग्रस्त के समर्थन में बोल रहा है ग्रस्त आश्रम में रहते हुए यदि उसका ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो फिर उसको संन्यास लेने की कोई जरूरत नहीं है वो तो घर में रह सकता है ब्रह्म ज्ञान तो ही है हाँ, क्योंकि विद्या है उसके विद्या नहीं रह गई अविद्या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो ग्रस्त आश्रम में चाहे कहीं भी रहे वो अदय ग्रस्त आश्रम में रहकर रहते वक्त जब ब्रह्म ज्ञान हुआ अदे वही पर रहे वो बद्री बच्चन के साथ क्या दिक्कत है सब पूर्व पक्षी के जवाब में विकल्प उठाएंगे सिद्धांति और जवाब देंगे भाई दो बात है ग्रस्त आश्रम में ही रहेगा आपने कहा ना तत्ई क्यों बोल रहे हैं आग्रह कर रहे ना वहीं पर रहे वो घर में ही रह जावे ऐसा का है वहीं रहने का मतलब क्या उसमें उसकी आसक्ति है अभिमान है मेरा घर है मेरी पत्नी मेरे बच्चे यदि ऐसा अभिमान है तो फिर उसका ब्रह्मज्ञान हुआ ही नहीं है एक बात तो है दूसरा आप आपका अभिमान नहीं है केवल ग्रस्त का जो छिन्न होते हैं दाढ़ी है मूछ है छोटी है जनू है तो इतने शुभ रहे हो फिर तो बात अलग है दोनों पक्षोटागिरी शब्द है न ग्रहस्थ अहम अभिमान प्रसर पुत्र विद्या धारण कहते भाई गारस्थ शब्द तुम क्या कहना तो चाहते हो गारस्थ धर्म रहते हुए ही पर ब्रह्म ज्ञान हो गया ये तुम्हारा अर्थ क्या है मैं गृहस्थ हूँ ऐसे अभिमान पुत्र का भी अभिमान करने वाला है वो अथवा धारण किया हुआ है विद्या के द्वारा अविद्या का कार्य जो अभिमान है वह निवृत्त हो जाता है इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई वह विद्या होने के बाद भी वो सब अभिमान भी करते रहेगा ये नहीं हो सकता अभिमान का कारण कौन है अविद्या और अविद्या की निवृत्त हो गई विद्या आदि की निवृत्ति हो गई इसलिए उसके अंदर उस पुत्र वित्त का कामना और अभिमान हो नहीं सकता है इसी ब्रह्म क्या हो गया तो कामना और अभिमान आदि नहीं हो सकते उससे पहले पक्ष का जवाब दिया काम प्रव गार्यू गृहस्थ धर्म ही कामना से प्रयुक्त हो रखा है बिना कामना का बिना का, भोग इच्छा का विषय भोग का कभी भी कोई पुरुष या स्त्री ग्रस्त आश्रय प्रवेश ही नहीं कर सकते कामना है भिन्न प्रकार के विषय भोगने की इच्छा है अपने आप से कुछ करने की हिम्मत नहीं है एक चाहिए इन्हें भी उन्हें भी दोनों एक दूसरे की सहायता से जीवन चलाना चाह रहे हैं अकेले जीने की हिम्मत नहीं है प्रकार कामनाएं हैं तो वही व्यक्ति या वही स्त्री या पुरुष ही ग्रस्त आश्रम में जाते हैं बिना कामना का कोई ग्रस्त आश्रम में जा नहीं सकता नियम है काम प्रयुक्त गारस्त्या तो गारस्थ्य जीवन है वह तो कामना से प्रयुक्त है स्पष्ट भाव बोला है एता वन वही काम आई थी एक चार में और आगे भी कह दिया ही ये ये ये बस ये दोनों ही साथ युक्त हुआ करता है आश्रम वाला ऐसा भी निश्चय कर दिया तीन पांच छे कर चार चार बाईस वृद्धाण अत यदि गृहस्थ आश्रम में रह रहा है और वह अभिमान भी है इच्छाएं भी है का मतलब अविद्या है उसके अंदर विद्या है नहीं अतवा ब्रह्म होने के बावजूद भी अभिमान करता वह घर में ही रहे यह तो असंभव है वास्तव पता है कि वह ब्रह्मज्ञानी है ही नहीं, नहीं। उसका ब्रह्मज्ञान हुआ ही नहीं कि वो शब्द ज्ञान रखा है आम ब्रह्मा से बोले बोल रहा है लेकिन वास्तव में अनुभूति नहीं है उपदेश सुनकर गया आपने उल्टा उपदेश बोल देना अरे तुम प्रैक्टिकल जीवन में कहा हो देखो उपदेश इसलिए दिया गया है ताकि तुम उसको सुन करके उसके चिंतन करके वैराग्य आवे विवेक वैराग्य के लिए विवेक वैराग्य तो है नहीं भोगी है ऊपर से वेदांत सुन करके क्या करेगा वो ये गलती गुरुओं का भी आश्रमों का भी सुनाना ही नहीं चाहिए जब तक वेग वैराग्य वे नहीं है क्योंकि वेदांत अधिकारी कौन है जो साधन चतुर्थ संपन्न है जो साधन चतुर्थ संपन्न नहीं है उसका विधान सुनाना ही नहीं चाहिए गलती तो हम लोग की है जो विधान सुना देते जो आ सबको बिठा दिया सुना दिया वेदांत सुनो भाई परीक्षा लेते ही नहीं आज गलती को स्कूल में स्कूल में एलकेजी यूकेजी में बच्चे को भर्ती करना तो माँ बाप की इंटरव्यू ली जाती है माँ बाप की तरफ बुद्धिमान है तो बच्चे की अंदर उस संस्कार होगा और माँ बाप माँ बाप के दधे दधी हैं जब पशुत भोग करके पैदा किए हैं तो उस बच्चे के स्कूल वाले नहीं होगा गए यहाँ हमारे स्कूल में नहीं नहीं भेज देते दे माँ बाप इंटरव्यू फेल हो गए है ये नहीं आज चल रहा कि नहीं चल रहा सिस्टम माँ बाप का इंटरव्यू लिया जाता है एल के में भी और वेदांत है हम लोग वेदांत पढ़ा रहे हैं यहाँ कोई टेस्ट नहीं होता जो आ जाए भेड़ बकरी सब इकट्ठा कर लेते सबको पढ़ा लेते योग्यता है या नहीं वेदांत की विवेक वैराग्य है या नहीं सांस तो है या नहीं कोई प्रेशर ले रहे हैं हम लोग नहीं लेते तभी तो साल समाज पर बिगड़ गया साधु लोही योग्य नहीं है वेदांत की को बेदान पढ़ा दिया जा रहा है जैक कथा प्रवचन करके क्या करेंगे वो खुदियान अधिकारी है ऐसे विद्यालय करके जाके करेगा क्या आदमी बंदर किया जाने ना कहावत है ना भगवान जो है सीता माता बड़ा प्रसन्न हुई और हनुमान जी को दे दिया माला और हनुमान जी ने मोती को चवाच इधर बेकार है राम है नहीं इसमें क्या करना फेंक दी उसको राम नहीं हो बेकार बंदर किया जाने अदरक का स्वाद कहावत है कहा वेदांत का स्वाह भोगी क्या जाने वेदांत का तो साक्ति समझ सकता है।, है, है इस तरह की अभिजान को क्या समझेगा वो ब्रह्म ज्ञानी के स्वरूप क्या समझेगा वो किस को ब्रह्म ज्ञानी मानेगा ही नहीं धनिकों को मानेगा धनिक का पिछिर जागर करेगा और धनिक को विभूति करते ना इसलिए भाई ज्ञानी तो आत्मा ही है उसी भी महान है ये क्यों नहीं समझते इन ज्ञानी को रीचा करते हैं और धनिक को सरप चढ़ाते हैं तो मूर्खि तो है ऐसे लोग वेदांत के अधिकारी थोड़ी है वेदांत का अधिकारी नहीं है ये सब हम लोग परीक्षा लिए विना ही वैराग्य है ना ऐसे धन के पीछे तो गए धनिक को पीछे गए वैराग्य ही नहीं उनको वेदांत देना ही गलत था तो विवेक और वैराग्या है यानी हम लोग परीक्षा लेते ही नहीं वास्तव कमी इसके लिए पहले जो तपवन तो महाराज जी थे हा? एक भी नहीं मिला था हमको पढ़ाने के लिए एक भी विद्यार्थी नहीं मिलने वाला हमें भी पता है परीक्षा लेने लग जाए एक भी विद्यार्थी नहीं मिलेगी एक भी नहीं रहेगा कि परीक्षा ले रही है उसको कम से कम तीन चार मिनट रखना पड़ेगा और अनेक प्रकार से उसको प्रताड़ना आदि देख करके परीक्षा लेनी पड़ेगी कितनी वे कर वेराग्य है क्षमधम है यानी साइनशीलता कितनी है बनारस में वो 10 बजे बिजली बंद कर देते रात में नहीं स्विच ऑफ कर देता था छुट्टी अब गर्मी के मारे नींद ना आए मच्छर न आगे कोठारी है। सब गाली देते दे दे। मैंने कहा नहीं बहुत बढ़िया कोठारी आप कितने साधक हैं कैसे साधक है महात्मा आपने आपको बोलते हो कितनी प्रतीक्षा है तुम्हारे अंदर ये परीक्षा हो रही है विश्वनाथ बाबा ने ठीक रखा है ऐसे कोठारी के साथ परीक्षा होती है इसे से लेते हैं। सीधा थोड़े आते हैं परीक्षा नहीं जा ही नहीं लगता हो अच्छा प्रश्न ही नहीं उठता है कि ग्रह आश्रम में हो कामना और अभिमान आदि हो और फिर भी वो जो है ब्रह्म ज्ञान हो जाए यह तो असंभव है न द्वितीय आनविरी लिंग लिंगे भी अभिमान राहित्य से तुलित क्योंकि अभिमान से रही है तो लिंग में भी दुराग्रह क्यों रहेगा चोटी रखने के लिए आग्रह क्यों संन्यास लेने से क्यों भाग रहा हो दुराग्रह हो रहा है ना मैं ऐसे ही रहूंगा सफेद स्त्री पहनूंगा क्यों पहनो पाई पे, सफेद काला पीला क्या मतलब है तेरे को जब ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद में कोई मतलब नहीं है प्राग क्रमानुसार जो होने होने दो संन्यास होने तो संन्यास होने दो आग्रह क्यों मैं जरूर चोटी रखूंगा मूछ रखूंगा ट्रिमिंग करके रखूंगा मूछ को बढ़िया से क्या जरूरत है आग्रह कर रहा है वो इसका मतलब उसमें आसक्ति है उसको आसक्ति है तो ब्रह्म ध्यान नहीं है से लिंग के प्रति भी मैंने लिंग ने जो ग्रस्त जो चिन्ह है समझरू नियम है जब तक पिता जिंदा है तब तक तो मूछ नहीं निकालना नहीं करने का, का। जनु काटना नहीं चोटी नहीं काटने का चिन्हचर्य आश्रम का चिन्ह है ये चिन्ह तभी खत्म होता है जब संन्यास आदमी देता है या जिस दिन बाप मर जाए तब मूछ निकाल सकता है उससे पहले नहीं लेकिन तभी जनु चोटी तो रहेगा बाप मरने पर ये जो ग्रस्थ आश्रम के चिन्ह में वो आग्रह कर रहा है इसका मतलब अभी उसको ब्रह्मज्ञान नहीं है तो अभिमान तो तो नहीं होना चाहिए ना मैं सन्यासी हूं यह भी अभिमान नहीं होना चाहिए कहते वो भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल सही है वह स्वतः होने का चीज होते हैं यह सब करने का चीज नहीं होता स लेने का है ना, देने का चीज है विधि जो वर्णन है वो एक क्रम आगे आएगा विधुषु संन्यास में विधि नहीं है अरे विद्वत्त सन्यास की चर्चा चल रही है इसलिए खंडन कर दे रहे उस चीज को काम निमित्त पुत्र विबंध नियमा भाव मात्र नहीं तथो अन्य गमन विन इच्छते काम निमित्त को पुत्र संबंध अभाव मात्र का नाम वित्थान है तथा अन्य गमनम नहीं उससे अन्यत्र चले जाना जंगल आदि में जाने का नाम नहीं है ना, सर्वतोपी अभिमान सर्वसंबंध राहित्य भी परमहंस परिव्राजो लक्षण न लिंग धारणम वास्तव में सर्वथा स अभिमान स रहित होना और सर्वस रहित होना यही परमहंस किसी प्रकार का लाल पीला पहन लेना दंड दंड पकड़ लेना इत्यादि संन्यास का लक्षण नहीं है वास्तविक संन्यास यही है कि सर्व अभिमान रहित सर्व संबंध रहित ये लिंगम धर्म कारण इसमृति कारण का लिंगे भी अभिमान शून्य से, से सिद्धम इसे लिंग में भी अभिमान से शून्य है उसकी परिवराय पारिवराज्यता स्वत सिद्ध है इसलिए उसको न सफेद में आग्रह न ग्रस्थ आश्रम में किसी आश्रम में आग्रह नहीं है जो स्वभाव से हो जाए उसी में उसके लिए अनुकूल रहता है आग्रह नहीं होना तो न गारती अक्रोत आश्रम उत्पन्न विद्य से इसलिए विद्या उत्पन्न हो गई है वह गारम में कुछ भी कर्म न करता हुआ वहीं रहे यह कोई जरूरी नहीं है इतना ही नहीं जिसके उत्पन्न हो गई उसके बाद गुरु सेवा आदि तक कोई भी साधन भी अपेक्षा विद्या उत्पन्न हो गई अनुभूति हो गई के होगी अप्रोक्षान सर्वसाधन की जरूरत नहीं साधन में तक है, जब तक अप्रोक्षानुभूति नहीं हुई तो है तब तक गुरु सेवा करना है तप करना है सारा काम करना है गुरु शुशुषा तपसोपि अप्रतिपत्ति विदुष सिद्धा इसलिए विद्वद जो विद्वान है जो ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी या अपोक्षानुभूति हो चुकी है वह व्यक्ति के लिए आप आगे और गुरु सेवा या तपस्या इत्यादि कोई भी साधन की अपेक्षा नहीं रह गया साधन जितनी भी है वो केवल अप्रोक्षानुभूति तक के लिए है अब अप्रोक्षानुभूति होने के बाद में किसी भी साधन की कोई अपेक्षा नहीं है जैसे नौका आदि साधन किस कब की अपेक्षा है आपको केवल तट पर तट तक जाने के ना उसके बाद क्या नौका सर पर लगे जाओगे मतलब नहीं घर तक पहुंचेंगे गाड़ी से घर के अंदर भी गाड़ी घुसाओगे नहीं आप बाहरी रखेंगे जहाँ उसको, उसको रखने का स्थान है आप बिस्तर में जा रहे हैं तो वहां भी मोटरसाइकिल ले सोएंगे क्या बिस्तर पर नहीं सोएंगे ना मोटरसाइकिल तो बारी रहेगी मकान के बाहर बाहरी रखोगे कमरे के अंदर स्कूटर ले गए आप नहीं ले जाते ना भाई साधन कहाँ तक के, के लिए घर तक पहुँचने के घर के अंदर थोड़े दे जाएंगे इधर कब तक है ये सब भी, तपस्या हो गुरु सेवा हो जो भी ये सारी चीजें हैं, की अपेक्षा तब तक है जब तक नहीं होगी। उसके अप्रोकान तब मौका लिया या कुछ गृहस्थी बुद्धि वाले कहते फिर तो भाई ग्रस्त आसन में रहते हुए भी जैसे सन्यासी के लिए, नियम है साथ घर में भिक्षा लेना चाहिए वो भी कुछ नियम पालन करता है ना वैसे भी घर में रहते हैं कुछ शरीर धारण के लिए बना रहे क्या दिक्कत है आपको क्यों बार बार कहते हो ही सन्यास हो जाएगा स्वतः सन्यास हो जाएगा वो घर में रह नहीं सकता वास्तव तो तो में अनुभव से तो ये सिद्ध तो दुराग्रही की बात है गृहस्तम मोह ममता है घर से बाहर जाना नहीं चाहता है उसको भिक्षा मांगने से उसका बड़ा विचित महसूस होता है वो व्यक्ति बात कह रहा है कह रहे देखो त्रस्य सूक्ष्म उत्तर बाहू हो कुछ लोग जो है कुछ ग्रहस्थ ऐसे आगे की बातें कह रहे हैं जिन लोगों को भिक्षाट का भय है होगी कभी नहीं मांगा कैसे मांग सकता हूं विषय में संन्यास नहीं लूंगा अपने आपको ब्रह्म भी बोल रहा है और ग्रस्त में रहना चाह रहा है क्यों सारी सुविधा पत्नी है रोटी खिलाएगी बनाए खिलाई वहां अन्य क्षेत्र में लाइन में खड़े होंगे धक्का खाएंगे या कि ऊपर गांव पहाड़ उधर भिश्छा मांगने पड़ जाए बेची करेंगे लोग कभी मांगा नहीं अब पैसे मांगूंगा ये जो भय से और परिभाच अखोई तो गाली भी दे सकते वहाटा तकड़ा जवान नौकरी वोकरी करता शादी वादी करता भिक मांगे फिर रहा उल्टा-सुल्टा सुनाते हैं लोग रोटी देते हैं उसके भय से उसके त्रास से दुख से कष्ट से अपने आप को सोच-बुद्धि आपको बना हुआ है लेकिन अपने आप सूक्ष्म बुद्धि वाला मान रहा है इसे अनवीर कार वास्तव में स्थूल दृष्टि वाला है अपने आप को तर्क के बुद्धिमान अपने समझ रहा है और क्या कहता है स्याबी भय देह उपजीवतो देहधारण मात्री जिस प्रकार से सन्यासी भिक्षु भिक्षु को देहधारण मात्र के लिए भिक्षाटन आदि नियमों को पालन करता है ना उसी प्रकार गृहस्थ होते हुए साध साधन से रहित होने के कारण ब्रह्मज्ञानी होने के कारण देह मात्र धारण करने के लिए जो आवश्यक थोड़ा कपड़ा लगता खाना पीना को लेकर के घर में ही क्यों न रहे सिद्धांत नहीं हो सकता देह मात्र धारण करने के लिए वह आच्छादन असन भोजन आच्छादन आदियों को ग्रहण करता हुआ घर में ही रह जावे यह नहीं हो सकता है क्योंकि हमसे पूछते हैं अपने घर में क्यों रहेगा वह अपने घर में रहने क्या जरूरत है सभी घर अपना घर है ना? जब वास्तव में यदि आपके घर ने साथ नहीं है पूर्ण रूप में विरक्त हो गए हैं? तो आपको किसी प्रकार का अभिमान नहीं है मोह नहीं है आसक्ति नहीं किसी के प्रति भी फिर आप एक घर इसी घर में रहो कि क्यों दुनिया का सारा घर आपका घर है, है नी किसी भी घर में रहो कहीं भी आपको भोजन मिल जाए कहीं भी कपड़ा मिल जाए कोच भी मिल जाए उसे तो मैं अपने ही घर में रहूंगा ऐसे क्यों बोलते हो देखो कौन आया कौन है स्वग्रह विशेष परिग्रह नियम से का उत्तर में अपने घर विशेष में ही परिग्रह का जो नियम बता रहा है वो वह कामना से प्रयुक्त है बिना काम ना अपने घर में वो आसक्त हुए बिना वह कभी यह बात कह नहीं सकता है हूं। अरे तो तुम विरक्त और इसलिए क्योंकि अपने में क्यों रहना रहे हो? आपने पत्नी को संभाल मैंने से क्या क्या स्वभाव है क्या क्या चाहता है इसकी इच्छाएं क्या है कौन चीज को पसंद है कौन चीज पसंद नहीं है सब जानती है उसी हिसाब से बना बना के खिलाती रहेगी इसी घर वहा चाह रहा है वो और बाहर के दूसरे घर जाए तो जानते ही नहीं वो कुछ भी बना के खिलाएंगे तो पेट नहीं पचेगा तो खा नहीं पाएगा बुखार तो आना पड़ जाएगा इस चक्कर में अपनी वह कामना पूर्वक कामना से प्रेरित हो करके यह कुतर्क करते हुए कह रहा है मैं वृक्त हूँ ज्ञान हूँ तो मेरे क्या फर्क पड़ता अपने घर में रहू किसी घर में रहू तो इसलिए मैं अपने घर में रह जाऊँ तो क्या अंतर्क पड़ता है ऐसे केवल कुतर्क मात्र है स्वे गृह विशेष परिग्रह तो अभावे चरधारण मात्र प्रयुक्त अशन आच्छादना स्व परिग्रह विशेष अभाव अर्थात भिक्षुक तो जब स्वगृह विशेष में परिग्रह नहीं रह जाएगा तो शरीर धारण मात्र से प्रयुक्त भू भोजन कपड़ा आदि अर्थी यदि है तो वह स्वपरिग्रह विशेष अभाव स्व परिग्रह का विशेष जब नहीं रह गया तो अर्थात भिक्षुक सिद्ध हो जाता है तो पूर्व पक्षी कहेगा शरीर धारणार्थाटनाशी प्रवृत्तौ शौचाद तथा गृहिणों कर्मसुन प्रवृत्तिर यावीवादि श्रुति न पूर्व पक्षी कहता है शरीर धारण करने के लिए संक्षाटनादि का नियम बना दिया सात घर रिक्षा करो इत्यादि कहते हैं कि भाई भिषाटनाशु प्रवृतौर प्रवृत्ति में जिस प्रकार उसको नियम अपने बता दिया भिक्षो शौचालय में भी नियम बता दिया सन्यासी सन्यासी के के लिए चार बार, चार चार चार बार बार गुना गुना नहीं नीचे दिया, दिया और को भी दश उपातव्या मृद शुद्धि एक नाम द्विगुण ब्रह्मचारी इति चतुर्गुण एक बार मिट्टी लगा के शुद्ध करना आज के जमाने में साबुन लगाना पड़ेगा अपना लिंग में और दो बार गुदा तीन बार गुदा में ये शौच किया है तो और बाएं हाथ में दस बार और दोनों हाथ को सात बार एक का लिंगे गुदे तीसरा तथा वाम करे दश उप्तव्या शुद्धि बचाते हुए ऐसे करना पड़ेगा और ये जो नियम है एक शुद्धि का जो नियम है ग्रस्तों के लिए नियम है और दो गुणा ब्रह्मचारी करें इसका दो गुणा ब्रह्मचारी दो बार लिंग में छह बार गुदा में बीस बार बाएं हाथ चौदह बार दोनों हाथ इसी प्रकार तीन गुणा और चार गुना सन्यासी के लिए कह गया चार भी है ना उनको जैसा है मुक्षु सं के लिए जब यह प्रोक्षानुभूति नहीं हुआ किंतु ब्रह्म विद्या पाने के लिए मण विध्यासन करने के लिए जो सन्यास ले रहा है उसके लिए सब नियम होते हैं कहा करते हैं में तो करते, करते, करते तो कामनाएं काम नहीं है फिर भी नित्य कर्मो में नियमित रूप से प्रवृत्ति उसकी होनी चाहिए नियुक्त है वो प्रत्यवाय का परिहार करने के लिए जाना पड़ेगा जा, करना ही पड़ेगा विदुष प्रत्युतम अशक्यम नियोगी अरे इसका जवाब पहले कह चुका हूं वास्तव में जब ब्रह्मज्ञानी होता है वह किसी भी नियोग का विधि का विषय नहीं होता पहले हम खंडन प्रत्युक्तम पहले खंडन कर चुके हैं नियोग अविशक्तन विदुषि इति अशक्यम नियोग अशक्य नियोग उसका नियोग करना संभव ही नहीं है क्योंकि जो सबका कर नियोग करने वाला है उसका नियोग कौन करेगा तो ब्रह्म ही सब पर नियोजन करता है ऐसे ब्रह्म का नियोजन कौन कर देगा क्योंकि तो ब्रह्म ही हो चुका है वह ब्रह्म का तो कोई नियोजन नहीं कर सकता नित्य चोदना आनन्त चेतना यावचीवादी जो नित्य विधिया है वह व्यर्थ हो जाएंगे फिर तो कौन करेगा ग्रस्ति, सभी गृहस्थी अपने आप को ब्रह्म बोलने लग जाए जैसे कलयुग में हो रहा है इस समय सब ग्रस्ते अपने आप को ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी मानते हो कोई कोई कर्म करना ही नहीं चाहता कोई पूजा पाठ ध्यान भजन कौन करता है ये ज्ञावन तो वही करते ही नहीं मतलब से कोई व्रत रख दिया कोई पाठ कोई ये पाठ पाठ पद व्रत कर देते हैं तो वास्तव में नित्य कर्म संध्या वंदन पूजा नित्य पूजा नैमित्तिक दृष्टिवास आदि हमारे पूर्णिमा जो करने का कर्म है नक्षत्रों को विशेष करके जो किया जाने वाला है वो सारी चीजें नीति नियमित कर्म कौन कर रहा है अगर तय है पूर्व पक्षी के हिसाब से बिल्कुल ठीक है आज के जमाने पर व्रत दिख रहा है वो ये नो तो सिद्धांत के समत कहो न अविद्य नो सारी चीजें अविद्यावान पुरुष के लिए है और अविद्यावानों की संख्या की कमी नहीं है वास्तव में प्रश्न उल्टा होना चाहिए वेदांत व्रत हो जाएगा क्योंकि वेदांत के अधिकार मिलना मुश्किल है म के अधिकारी तो दुनिया में बहुत है आज भी बहुत लोग कर रहे हैं कर नहीं रहे ऐसी बात तो नहीं करने वाले कर रहे हैं संध्या बंदन की ओर पानी भी नहीं पीते हैं ऐसे भी लोग ब्राह्मण आदि हैं अभी क्षत्रिय भी है, है वैश्य लोग में भी ऐसे हैं नहीं ऐसी बात नहीं और कई विदेशी जो हिंदू हो गए उनको देखो हर संप्रदाय में देख लीजिए जनऊ रख लिया छोटी अभी मुंडन कर तो पूरा केवल छोटी रखते बिल्कुल पक्का सनातन धर्मी ये पंडित लोग भी नहीं कर रहे हैं मुंडन केवल चोटी का बांध देते हैं पूरा ट्रिम रहते है विदेशी देव को जो सनातनी हो गया अब बिल्कुल नियम नियम से धोती भी पहनागा ढंग से सारा और संध्या वंदन किए बिना पानी तक नहीं पिएगा नित्य पूजा पाठ सब कुछ हाँ प्रचार सवेरे सवेरे जाते भागते चक्कर काटते सवेरे सवेरे चार बजे पाँच बजे निकलते सनातन धर्म के प्रचार करते हैं तुम्हें भगवान को भक्त बनो हो जगो तेरे मूड फिर भी नहीं जगते और बल्कि जो उनके पीछे चला जाए तो उनको देखकर मजाक उड़ाते रहते है माला पहन लिया ऐसा हो गया बड़ा भगत बन रहा है चढ़ाने लग जाते वास्तव में वही सही है वही मार्ग सही है और वह विशेष में विषय विशे होने के नाते वाली श्रुतियां नित्य नित्य कर्मों को विधान करने वाले व्यर्थ हो नहीं सकते तो भिक्षो शर्वधारण मात्र प्रवृत्त से प्रवृत्तर नियतत्म तवृत्तर न प्रयोजकम जो पूर्व पक्षी ने कहा था सर्वधारण मात्र प्रवृत्त जब वृक्ष के लिए भी प्रवृत्ति का नियम लागू किया गया है तब वास्तव में तरह प्रवृत्ति का प्रयोजन नहीं हो रहा है वह प्रवृत्ति का वास्तव प्रयोजन नहीं है अविशी नियोज्य तत्माण्य घट देहा तदुक्त प्रतिबंधी पर आचमन विधिना आचम ने प्रवृत्त आर्थ को यह पिपासा पगमा जिस प्रकार से आचमन विधि है उसने आपने आचमन किया आचमन करने से जो दस गुंज पानी अंदर गया उसे कुछ प्यास भी तो बुझ गया लेकिन प्यास बुझाने के लिए आचमन का विधि नहीं है ना आचमन का विधि का प्रयोजन क्या है शुद्धि तृप्ति नहीं प्यास बुझाना नहीं था लेकिन आपने आचमन विधि को शुद्धि के लिए किया और उसे लाभ क्या लेकिन कुछ प्यास भी बुझ गया आलस भी दूर हो गया आनुषंगिक प्रयोजन गौन प्रयोजन स्वता सिद्ध हो जाता है इसी प्रकार यहां पर भी है भिक्षा प्रवृत्त हुआ है और अब प्रवृत्ति क्यों हुई है ब्रह्म ज्ञान के बाद भी अनेक जन्मों का अभ्यास की वजह से और अनेक जन्मों में अनुभूति से पूर्व काल में उन्हें नियम पालन किया था वह नियम भी स्वतः साथ साथ हो जाता है वह नियमाधीन प्रवृत्ति नहीं है प्रवृत्ति अधीन स्वतः नियम पालन हो जाता है प्रवृत्ति हुई क्षेत्र धारण के लिए जो प्रवृत्ति भी प्राधिक्रम का विषय है वह प्रवृत्ति के साथ साथ नियम का पालन भी स्वतः हो जाता है जैसे आचमन का करने के साथ साथ पिपाशा का दूर होना भी स्वतः सिद्ध यथा न न तत्र स जो नियम उसके हो नहीं होता एक कही गई है क्या निभाव क्योंकि नियोजित्व तो ही नहीं है उसके अंदर इसलिए भ्रमितता के लिए नियम विधि उत्पन्न नहीं हो सकता है नियोज्य कथम नियोज्योगेक्षित वैसा उसको पूर्व करना भी ठीक नहीं तो नियोज्य के लिए होता है और नियोग प्रवृत्ति सिद्धि के लिए होता है प्रवृत्ति चेत अन्य सिद्धा किम और प्रवृत्ति अन्य कारण सिद्ध हो जाता है फिर नियोग की अपेक्षा रह गया प्रवृत्ति क्यों उ है सिर्धारणार्थ प्रवृत्ति नियोग नियोगीन प्रवृत्ति नहीं है ना नियोग नियोगाधीन प्रवृत्ति हो तो सब नियम लागू होगा ऐश्वर्य धारणार्थ प्रवृत्ति होने से कोई नियम लागू नहीं हो सकता के संसम ब्रह्मज्ञानी के लिए कोई नियम नहीं होता है नियम यदि किंचित पाल हो रहा है वह दिखाई देता है तो वह उसके प्राण कर्मा अंतर्गत है वह उसके अधीन प्रवृत्ति नहीं माना जाता प्रवृत्ति तो तो का नियमन आप नहीं कर सकते विधि अलग प्रकार की है उसका अभ्यास उसको पहले से नहीं है क्योंकि जब ब्रह्मानुभूति करना चाह रहा है अनेक जन्मों से जो अभ्यास किया है वो क्या अभ्यास किया है कर्म त्याग काग संके ब्रह्मानुभूति के लिए उसी का क्या संस्कार रहेगा ना अग्नि का संस्कार थोड़ा रहेंगे तो करना केवल कितने जन्म हो गए इसलिए कहते हैं प्रवृत्ति नियतृत्व न से